श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद तीस सुरेंद्र के मकान पर अन्नपूर्णा पूजा के उत्सव में अहंकार स्वाधीन इच्छा अथवा ईश्वर इच्छा साधु संग सुरेंद्र के घर के आंगन में श्री रामकृष्ण सभा को आलोकित कर बैठे हुए हैं शाम के छह बजे होंगे आंगन से पूर्व की ओर दालान के भीतर देवी प्रतिमा प्रतिष्ठित है माता के पाद पद्मों में जवा और विल्व पत्र तथा गले में फूलों की माला शोभायमान है माता दालान को आलोकित करके बैठी हुई है आज अन्नपूर्णा देवी की पूजा है चैत्र शुक्ला अष्टमी पंद्रह अप्रैल अठारह सौ तिरासी दिन रविवार सुरेंद्र माता की पूजा कर रहे हैं इसीलिए निमंत्रण देकर श्री रामकृष्ण को ले आए हैं श्री राम कृष्ण भक्तों के साथ आए हैं आते ही उन्होंने दालान पर चढ़कर देवी के दर्शन किए फिर प्रणाम करके खड़े होकर देवी की ओर देखते हुए उंगलियों पर मूल मंत्र जपने लगे भक्तगण दर्शन और प्रणाम करके पास ही खड़े हैं श्री राम कृष्ण भक्तों के साथ आंगन में आए आंगन में दरी पर साफ चद्दर बिछी है उस पर कुछ तकिए रखे हुए हैं एक और मृदंग करताल लेकर कुछ वैष्णव बैठे हुए हैं संकीर्तन होगा भक्तगण श्री राम कृष्ण को घेर कर बैठ गए लोग श्री राम कृष्ण को एक तकिए के पास ले जाकर बैठाने लगे परंतु वे तकिया हटा कर बैठे श्री राम कृष्ण भक्तों से तकिए के सहारे बैठना जानते हो ना अभिमान छोड़ना बड़ा कठिन है अभी विचार कर रहे हो कि अभिमान कुछ नहीं है परंतु फिर न जाने कहाँ से आ जाता है बकरा काट डाला गया फिर भी उसके अंग हिल रहे हैं स्वप्न में डर गए हो आंखें खुल गई, बिल्कुल सचेत हो गए फिर भी छाती धड़क रही है अभिमान ठीक ऐसा ही है हटा देने पर भी न जाने कहाँ से आ जाता है बस आदमी मुंह फुलाकर कहने लगता है मेरा आदर नहीं किया केदार तिरणादपि सुनीचे तरोरी तरो सहिष्णुता श्री राम कृष्ण मैं भक्तों की रेणु की रेणु हूँ वैद्यनाथ आए हैं वैद्यनाथ विद्वान हैं कलकत्ता के हाई कोर्ट के वकील हैं वे श्री राम कृष्ण को हाथ जोड़कर प्रणाम करके एक और बैठ गए सुरेंद्र श्री राम कृष्ण से ये मेरे आत्मी हैं श्री राम कृष्ण हाँ इनका स्वभाव तो बड़ा अच्छा है सुरेंद्र ये आपसे कुछ पूछना चाहते हैं इसीलिए आए हैं श्री राम कृष्ण वैद्यनाथ से जो कुछ देख रहे हो सभी उनकी शक्ति है उनकी शक्ति के बिना कोई कुछ भी नहीं कर सकता परंतु एक बात है उनकी शक्ति सब जगह बराबर नहीं है विद्यासागर ने कहा था परमात्मा ने क्या किसी को अधिक शक्ति दी है मैंने कहा शक्ति अगर अधिक न होते देते तो तुम्हें हम लोग देखने क्यों आते तुम्हारे दो सिंह थोड़े ही हैं अंत में यही ठहरा कि विभू रूप से सर्वभूतों में ईश्वर हैं केवल शक्ति का भेद है वैद्यनाथ महाराज मुझे एक संदेह है यह जो फ्रीविल अर्थात स्वाधीन इच्छा की बात होती है कहते हैं कि हम इच्छा करें तो अच्छा काम भी कर सकते हैं और बुरा भी क्या यह सच है क्या हम सचमुच स्वाधीन हैं श्री राम कृष्ण सभी ईश्वर के अधीन हैं उन्हीं की लीला है उन्होंने अनेक वस्तुओं की सृष्टि की है छोटी बड़ी भली बुरी मजबूत कमजोर अच्छे आदमी बुरे आदमी यह सब उन्हीं की माया है उन्हीं का खेल है देखो ना बगीचे के सब पेड़ बराबर नहीं होते जब तक ईश्वर नहीं मिलते तब तक जान पड़ता है हम स्वाधीन हैं यह भ्रम वे ही रख देते हैं नहीं तो पाप की वृद्धि होती पाप से कोई न डरता न पाप की सजा मिलती जिन्होंने ईश्वर को पा लिया है उनका भाव जानते हो क्या है मैं यंत्र हूँ तुम यंत्री हो मैं गृह हूँ तुम गृही हो मैं रथ हूँ तुम रथी हो जैसा चलाते हो वैसा ही चलता हूँ जैसा कहते हो वैसा ही कहता हूँ वैद्यनाथी तर्क करना अच्छा नहीं आप क्या कहते हैं वैद्यनाथ जी हाँ तर्क करने का स्वभाव ज्ञान होने पर नष्ट हो जाता है श्री रामकृष्ण थैंक यू धन्यवाद लोग हंसते हैं तुम पाओगे ईश्वर की बात कोई कहता है तो लोगों को विश्वास नहीं होता यदि कोई महापुरुष कहे मैंने ईश्वर को देखा है तो कोई उस महापुरुष की बात ग्रहण नहीं करता लोग सोचते हैं इसने अगर ईश्वर को देखा है तो हमें भी दिखाए तो जाने परंतु नाड़ी देखना कोई एक दिन में थोड़े ही सीख लेता है वैद्य के पीछे महीनों घूम भुम, घूमना पड़ता है तभी वह कह सकता है कौन कफ की नाड़ी है कौन पित्त की है और कौन वात की है नाड़ी देखना जिनका पेशा है उनका संग करना चाहिए सब हँसते हैं क्या सभी पहचान सकते हैं कि यह अमुक नंबर का सूत है सूत का व्यवसाय करो जो लोग व्यवसाय करते हैं उनकी दुकान में कुछ दिन रहो तो कौन चालीस नंबर का सूत है कौन इकतालीस नंबर का तुरंत कह सकोगे